महाभारत आदि पर्व आदिपर्व इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता एवं शोतिवाच एव स्त कद्रुवा भगवान्रिवाहन नीलजीभूत संघात सर्वमंबरम आवृणोत्त उग्र कहते हैं नागमाता कद्रु के इस प्रकार स्थिति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया मेघा नाग्ञा पया माश वर्ष अमृतम शुभम ते मेघा मुमुचुस्तो प्रभूतम विद्युत उज्ज्वला साथ ही मेघों को आज्ञा दी तुम सब शीतल जल की वर्षा करो आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वर्षा की परस्परम इवात्यरथम गर्जनत सततम दिवी संवर्तिम इवाकाशम जलधिषुमहाभुतर तोयम् तोयम अजसुमारवैह सम्प्रणित विभा का समार और भिरने कशह वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे जोर जोर से गर्जने और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलसरों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्यों समुद्रमानु नृत्य सा कर रहा था तो था मेघस्तनीत निर्घोषर्दुन पवनकंपितैर्मेघैसा सारम वर्षद्भरिश् तष्टचंद्राक कि अंबर समत तो मुतमो घर्ष तथा वर्षति वावे भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ बिजली और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूसलाधार पानी गिरा रहे थे उनके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थी इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ आलले न समन्तः रसातल मनोप्राप्त शीतलम विमलम जलम पृथ्वी पर सब और पानी ही पानी भर गया वशीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुँच गया तदा भूर भवन्ना जलोर्म भिर्नेकस रामीय कमागछन्मात्रुजंगमा उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रमण्यक द्वीप में आ गए इस श्री महाभारते आदि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे सदोध्या